श्री गर्ग सहिता श्री मथुरा खंड तेईसवां अध्याय श्री कृष्ण का व्रज से लौटकर मथुरा में आगमन श्री नारद जी कहते राजन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए नौ नंदों नौ उपनंदों छह वृष्भानुओं तथा वृष्भानुवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती यशोदा अन्यान्य गोपियों तथा गौं के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुटे हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंदगाव से बाहर निकले उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए वे माधव के अत्यंत कष्ट में विरह को नहीं सह सके जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो उन्हें भी उनका विरह दुस्सा हो जाता है फिर उन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुंह की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विवल हो उनसे बोले गोपों ने कहा श्री कृष्ण तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था उसी प्रकार अब हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना देव केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो तुम्ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो प्रभो ही इस ब्रज के धन हो गोपकुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो जैसे निदाग से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए ज्वर से आर्थ पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगल में अमृत मिल जाए तो वे जीव उठते हैं उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है इसलिए तुम यही निवास करो इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य हुआ हो उसके फल स्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणार बिंदों में लगा रहे जिनका चित तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है वे भक्त जन तुम्हें सदा ही प्रिय है तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो तथापि अपने भक्तों के लिए शगुण हो जाते हो तुम्हें अपने भक्त से अधिक प्रिय शिव ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है जो ब्रह्मपद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुझ भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं वे युक्त चित्त पुरुष शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं शीघ्र गे कृष्ण सर्वाण बृजवासीन पा सन्दर्शन देवी देही देवे भ्योषमता तमे सर्वदाशोदानंदनायकन स्व वै जीवन ब्रजवाशिना व्रजे धन कुलपो मोहनो महतामी यथानदार प्राप्त वै शीत जलम शीतार्तरात यथषद मृतस्य मानवश्पी पीयूष मंगल तथा वृज्सीव तव दर्शन तस्मात्रुति बहुनाक योस्त किंचिशुक अस्वाजन्म तत्फल सदा चेतोत्म पादपंकजे येतस्तपाबे भक्ता सदा भक्ता सगुणसीगुण प्रकृते पर तव भक्ता प्रियो नास्ते शिवो ब्रह्म न चेन्दिरा विस्य पारमेशादी निष्कास्ता भजन ये नैरपेक्षम सुखम शांत ते विदुर्युक्त चेतस श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर वे सब गोप प्रेम से विवल हो श्री कृष्ण के देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे भक्त स्थल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विह्वल गोपों से बोले श्री भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है मैं प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊँगा यह वचन देता हूँ मन से मैं दूर नहीं हूँ मन ही सबका कारण है हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है अतः यदवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए मतप्राण मिया्रजवासी युष्मा देहोन्यल मतमिष्यामी युष्मा द्रष्टुम वचो मप मन सा दूरोस्मी मन सर्व कारण से नारद जी कहते राजन इस प्रकार उन गोपो को बार बार आश्वासन दे लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण कारण भगवान मथुरा को गए वीर जब तक रथ उसमें जुटे हुए सौ वेगशाली घोड़े और फहराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उल्टी हुई धूल दिखाई देती रही तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे फिर वे अपने घर को लौट आए श्री चंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्यों के महान पापों को हर लेने वाला है जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है वह उत्तम गोलोक धाम में जाता है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में व्रज यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक तेईसवा अध्याय पूरा हुआ